ंत में सिद्धांत अनुमान बना रहा है गय शब्द गवे का वाचक है गोदाचक नहीं है क्यों? क्योंकि उस शब्द का अन्य किस अर्थ में अर्थवृत्ति नहीं है और विरोधी पक्ष वाले की मीमांसकों नहीं आयो जब मान प्रमाण को मानते हैं उनके द्वारा भी इस गवै शब्द को गवे ही वाचक माना गया है अभियुक्त प्रयुज्यमान शब्द जैसा गोतव गो शब्द तत्व गोत् वाच्य में गो शब्द का है। शब्द और वह शब्द किसी न किसी का वाचक होगा जिसका वाचक होता उसको वाचक है उसको वाच्य कहते हैं गो पद गोत्चक है नच विशेषण आवश्यकता इस हेतु में असती वृत्तरे ये विशेषण आपने जो दिया असतींतर अभियुक्त शब्द ये जो आपने कहा असती वृत् ठीक नहीं है क्योंकि तो वृत्त्यंतर में है वो प्रत्यंतर कौन किसमें है गो में अर्थ में भी है ऐसा एक देशी किसी ने कहा कि में जाएगा गो गवय शब्द का गो सा भी है ऐसा मानने वाला क्या रहा है ये विशेषण ठीक नहीं आपका गवे शब्द जैसे गवयत्व का वाचक है वैसे गो सादृश्य का भी वाचकों से प्रत्यंतर में उसकी अस्तित्व हो गया न प्रत्यंतर भावत्व से अभिगत प्रत्यंतर में उसका को तो आप मीमांसक न्यायों के द्वारा भी स्वीकार किया गया है अन्यथा अनुमान से प्रवृत्ति और जो अनुमान हमने प्रयोग किया हमने बनाया है इस अनुमान के अलावा कोई दूसरे तरीके से आप अनुमान बना भी नहीं सकते और कोई अनुमान भी हो नहीं सकता है अनुग्रह तर्क का हमारे अनुमान का खंडन करने के लिए कुछ प्रकार का अपन बनाना भी चाहोगे वह अनुमान का अनुग्राह तर्क नहीं है आपके पास अतए यही ठीक है गवय पद निमित्तम विवादास्पद गवयत्व जो जाति है गवयत्व जाति है वो कैसा है वो गवय पद का निमित्त है गवय पद प्रयोग के प्रति निमित्त है विशिष्ट जाति वस्तु विशेष में रहने वाला जाति होने से वितर के न जो ऐसा गवय पद में रहने वाला विशिष्ट जाति नहीं है जो गवय पद में रहने वाला विशिष्ट जाति नहीं है वह गव्य का निमित्त भी नहीं है जैसा गोत्र गोत्र जो है गवयपद प्रवृत्ति के प्रति निमित्त नहीं होता गोपन के प्रवृत्ति के प्रति निमित्त है लेकिन गवयपद की प्रवृत्ति के प्रति वो गोत्र तो निमित्त नहीं है इस प्रकार से व्यतिरिक्त मुख से भी अपनी बात को सिद्ध कर दिया वैशेषिकों ने अतएव उपमान प्रमाण की भी जरूरत नहीं है स्थापित अब इसके बाद अर्थापति प्रमाण प्राभा कर्मी मानसक लोग मानते हैं उसे खंडन करते हैं अर्थापति प्रमाण की भी जरूरत नहीं है वो भी अनुमान से ही ज्ञापन हो जाएगा कैसे अर्थापत्तिर अनुमानम कर अर्थापत्ति भी अनुमान ही है अनुमान का विशेष स्वरूप है वो अनुमान अंतरभाव हो जाएगा तथा कैसे संबंध अनुपत्य मान अर्थ परमितेर उत्पत्ति दर्शन अपनी नीना पति प्रण करते क्या है किसने कहा देवदत्तो पी रहा देवदत्त कैसा है मोटा तगड़ा गोल मटोल क्यों वो दिन में खाता ही नहीं है दिन में नहीं खाता है मोटल कैसा है मोटा कैसा है? तो उससे आपने अनुमान कर लिया कल्पना किया अनुमान नहीं पूर्व पक्षाम क्या होता है कल्पना, कि में खाता, है। में खाता है दिन में नहीं खाते तो क्या हो गया अति प्रमाण क्योंकि उनका कहना है दो परस्पर विरोधी ज्ञान हमारे पास है एक देवद पीना और दूसरा दिवान ये तो विरोधी ज्ञान है न भोजन चित पीन ये प्रश्न उठता है विरोधी ज्ञानों का समन्वय करने हमने क्या किया किया तीसरा रात्रि ये प्रक्रिया कर उनका वही समा रहे देखिए लेकिन हमारों का कहना है क्या इन दोनों के संबंध ये इत्र भोजन अस्थित तर तर पीनत्व इत्र पिनत्व नास्ती तो भोजन भी नास्ती ऐसा अन्य व्यति व्याप्ति भोजन और पीनत्व का संबंध है रात्रि भोजन का नहीं रात्रि भोजन से कोई लेन देन नहीं है भोजन सामान्य का पीनत्व संबंध है अतए उपपाद्य भोजन और उपवादक पीनत्व इन दोनों के संबंध ज्ञान के बिना अनुपद्यमान पीनत्वादी है उस पदार्थ का दर्शन होने पर भी उपाध्य जो रात्रि भोजन आदि की प्रमिति उत्पन्न नहीं हो सकती न प्रमितेर उत्पत्ति है आपको संबंध मानना पड़ेगा भोजन का पिनत्व के साथ संबंध मानना पड़ेगा यह जो संबंध ज्ञात है इसका मतलब आप निरुपादित संबंध को स्वीकार कर तो व्याप्त को स्वीकार कर लेगा क्यों धूम का विषय में है ज्ञान निरुपादित संबंधी तो है सर भोजन और पिनत्व के पीछे अर्धापत्ति रात्रि भोजन का मतलब तो ज्ञान तो आप बना लेते हो वो नहीं हो सकता भोजन के पिनत्व के साथ एक विशेष संबंध मानना ही पड़ेगा मानेंगे तो अनमिति को ढूंढ भी चला जाएगा नहीं मानोगे तो रात्रि भोजन की कल्पना नहीं कर पाओगे असंबंधात्मा इसलिए कहते हैं संबंध बोधमंत्रा उपाद्य व्याप्ति रूपा संबंध ज्ञान के बिना अनुपान अनुपत्यमान क्या अनुप है पिनट आदि पदार्थों का दिखाई देने पर भी उनके उपादक रात्रि भोजन न प्रमित उत्पत्ति रात्रि भोजन आदि उनके उत्पादक उत्पत्ति नहीं हो सकेगी बुद्धि तो संबंध है और संबंध ज्ञात थे आपको तो बहुत तो अपनी अनुमति देव आपके द्वारा भी अनुमति स्वीकार करना पड़ेगा संबंध मान लेंगे तो अनुमिति में चला जाएगा कि जो भी संबंध होता है वो निरपा संबंध होगा और निरपाय संबंध होगा तो वो व्याप्ति माना जाएगा और व्यापति जनि जो ज्ञान होता है वो अनुमिति होगी उप आर्थापति नहीं हो सकती कदल लेकिन पूर्व पक्षी मीमांस नाक्योच्चर्शन गेहा सवकाश पश्यत बिशक्त प्रमुतिर दूसरे दृष्टान में घटा रहे प्रमाण द्वय को किसी आदमी के बारे में आप ढूंढते किसी घर पे गए और आपने पूछा जो भी दरवाजा खोले देवदत्व थी उनका कहावदत्व नाश थी कह दिया और जब पहले उसे कर्जा लेना था इसे ज्योतिष से पूछ के गया था भाई आदमी जिंदा है या नहीं जिससे हमने कर्जा लेना उसने कहा निश्चिंत तो शतायु है इसलिए जीवित है तो उसके दिमाग में ज्योतिषिका ज्ञान भरा पड़ा है जीवी देवदत्ता शतायु जीवी देवदत्ता है। और घर पर गया तो ग्रह असत हो गया घर में नहीं तो विरोधी ज्ञान हो गया तो वहां एक कल्पना करेगा जो खोल रही है वो देख रहा है वो उसकी पत्नी और उसके सारे मांगल्य जो भूषण होते हैं विद्यमान है सिंदूर लगाई हुई है हाँ। और वो जो माला होती है वो पहनी हुई है कान में है नाक में है सब जगह विद्यमान है चीजें जो होनी चाहिए एक सदवा स्त्री का मानी विधवा नहीं ये निश्चय है तो क्या कल्पना करो तुम स्थिति में घर में नहीं है तो बाहर में है ये कल्पना तो परसों विरोधी है जीवी देवता, शताय और जीवी देवदत्ता ज्ञान है और है, द्वाई विरोधी है ये। दो विरोधी ज्ञान है।, तो है तो फिर कहीं और होगा अतः जीवी देव दत्ता या निरवकाश हो जाता है घर असत्य को लेकर तब वो कल्पना करते हैं घर से बाहर बहिस्तम की कल्पना अब देखो पंक्ति की प्रमाण विरोधो सावकाश अनावकाश यो प्रत्यक्ष प्रमाण कह रहा है वो घर में नहीं है और ज्योतिषी के द्वारा बोधित तो, ज्योतिष शास्त्र जन जो शब्द ज्ञान है वो प्रमाण शब्द प्रमाण एक तरह से ज्योतिष प्रमाण उससे जन ज्ञान कह रहा है वो जीवित है ये प्रमाण द्वय हो गया प्रत्यक्ष और ज्योतिर्विद्या इन दोनों से उत्पन्न जो ज्ञान द्वय परस्पर विरोध दिख रहा है एक सावकाश अनवकाश ऐसे में एक को सावकाश मानना पड़ेगा एक को निरावकाश माननी पड़ेगी उन दोनों में से सावकाश से विषय संकोच है सावकाश के विषय संकोच करना पड़ेगा इति व्याप्ति दर्शन होता तो व्यक्ति इस तरह से एक व्याप्ति मान लेता है और निवकाश पश्य गृह एक तरह से निरवकाश हो गया यदि जिंदा है तो घर में क्यों नहीं भाई मरा तो नहीं है आशंका हो जाएगा लेन सामने देख रहा है खड़ी है उसकी पत्नी तब तद्विरोधी विरोधी जीवन वाक्यम सावकाशम पश्य उसका विरोधी जीवन का वाक्य ज्योतिष शास्त्री वा वाक्य सदा जीवी देवदत्ता वह वाक्य सर्वो सावकाश देखता हुआ तस्य वाक्यस्य उस वाक्य का अर्थ तो क्या कर लेता है तो तो जो उत्पन्न हो जाती है वो उपमिति नहीं हो सकता वह भी अनुमिति कोटि के अंतर्गत है क्योंकि यह सामान्य व्यक्ति मना लेता है यो तो क्या बोलते हैं सौभाग्यवती स्त्री संस्कृत तो में तो सदभागौ सौभाग्यवती है कि कहते हैं, तो सौभाग्यवती पति का जीवन सत्व निश्चय हो गया व्याप्ति बन गई ना ये तो व्याप्ति से अनुमान ही होगा उसके लिए अर्थापति कल्पना करने की जरूरत नहीं है इतने ही अर्थापत्ति को तो श्रुत है एक वाक्य सुना वो अधूरा है द्वारम सुन लिया तो आपने शब्द का अध्यार कर लेते हैं पिदेही खुला है तो पिदेही बंद है तो उद्घाट ये शब्दों की कल्पना करते हैं इस तो श्रुद्ध अर्थापत्ति श्रुद्ध अर्थापत्ति इसी प्रकार से वहाँ श्रुद देवताओं का नाम तो चतुर्थ्यंत बना लेना पड़ता है स्वाहा करने के लिए हवन में डालना है आगने ये ही बोल दिया ये हवीश अग्नि देवता का है अब क्या करेंगे आग्न हविष स्वाहा बोलेंगे नहीं अग्नि स्वाहा बना लेना पड़ता है इसको शुरू करता वही खोजे लौके खो पदों का या प्रत्ये विशिष्टों का अध्यार कर पड़ता है पदाध्यार पक्ष वाले हैं ये इसे कहते पूर्व पक्षी जो पदार्थ श्रुतो जो मानना चाहिए चलो ये तो दृष्ट अर्थापत्ति नहीं होगा ये श्रुतपति तो होगी ये दृष्ट अर्थापत्ति तो बाई प्रत्यक्ष का हो रहा है उसको तो खंडन कर दिया आपने पीन देवदत्ता भी खंडन कर दिया वही सब तो जो है पुरुष खंडन हो गया दोनों दृष्ट अर्थापत्तियों का आपने खंडन कर दिया ये श्रुतपत्ति तो मानना चाहिए कते वो भी नहीं मानना न शंका में प्यार्स्तित्व कोई भी, भी हो सकता है ऐसा नहीं सोचना कभी क्योंकि एक वाक्या वाक्यांतर ठीक करो इसको वाक्यांतर अनुपत एक वाक्य मंत्रण लिख लो एक वाक्य मंत्रेण वाक्यांत वाक्यांत प्रति सीधे वाक्या एक वाक्य के बिना दूसरे वाक्य की अनुपति नहीं है जैसे नहीं पीनो देवता देवदी भूमती वाक्य रात्रो भूमि वाक्य ने बिना अनुपन्न क्योंकि पीनो देवता विना दिना दिवान न भूमते यह वाक्य अपने आप में पूरा अर्थ का बोधक है इस वाक्यर्थ का बोध में कोई कमी नहीं है जितनी जरूरत है इसमें कारक जितनी जरूरत है क्रियापद सब कुछ है इसलिए अर्थवबोध करने के कराने के लिए किसी अन्य वाक्य की सहायता की जरूरत नहीं है एक वाक्य का बोध कराने के लिए दूसरे वाक्य की अपेक्षा नहीं है एक वाक्य मंत्रे न दूसरे वाक्य के वाक्यांतर की अनुपत्ति हो जाएगी दूसरे वाक्य का अर्थ की उपपत्ति नहीं होगी ऐसा आप नहीं कह सकते जैसे दिवान भूमते इस अपने अर्थ का कर बोध कराने के लिए रात्रो भूमते कल्पना के बिना भी अर्थ बोध करा सकता है वाक्य बिना रात्रो भूमते इस वाक्य के बिना भी नहीं अनुपन्नम मान उपन्नम एव अनुपन्न नहीं है मैंने अर्थ का बोध हो जाता है तब पूर्व पक्षीमां कहता है शादी आकांक्षा शब्द नियम यह है एक शब्द की शब्द की आकांक्षा हो तो वह दूसरे शब्द से पूरा होता है जैसे वो कहता है किसने गलत बचती तो प्रश्न तक क्यों बचती देखां और चुप हो गया समझ गया ऐसा नहीं मानते मेमान सात पक रहा है चावल पक रहा है से किम प्रश्न जो उठा, इतने में आंग से दिखाई दे सामने क्या पका रहा है इत, इसके बावजूद भी मेहमान सा क्या कहना है उसकी आकांक्षा पूरी नहीं होती शांत नहीं हो सकती किम जो तापित हुआ था वो शांत नहीं हो सकता जित तो जबान से नहीं बोलेगा ओधन जब तक ये नहीं कहेंगे तब तक पचती इस वाक्य का अर्थ पूर्ण नहीं होता भले प्रत्यक्ष दृष्ट हो जाए क्या पकड़ा है शाब्दी जो ज्ञान है वह शब्द से पूरित होगा केवल अर्थक ज्ञान से नहीं होगा जान तो हो गया ना प्रत्यक्ष अर्थक ज्ञान हो गया उसको किम पचती बहुत न पची चीज उसको आंखों से देख रहा है प्रत्यक्ष से अर्थ ज्ञान होने के बावजूद भी शाब्द ज्ञान उस प्रत्यक्ष के द्वारा पूरा नहीं हो सकता है शादी आकांक्षा शब्द नहीं, नहीं पचती तो ओदन पदे नहीं चेतना कि पचती जो पद है तो उस पद के द्वारा होने वाला जो ज्ञान के, आका, के आकांक्षा जो है किम पचे और प्रत्यक्षादि के द्वारा निराकांक्षा प्रत्यक्ष का द्वारा निराकांक्ष के बावजूद भी ओदन पदे नहीं ओदन पद के द्वारा ही निराकांक्षा जाता है प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं चेत न के मत कहो अस्विन वाक्य आकांक्ष योग्यता और अभाव क्योंकि यहाँ आकांक्षा का भी है योग्यता का भी है मैंने आकांक्षा नहीं रह गया देवियना है आम से देख लिया पक रहा है अब आकांक्षा कि आकांक्षा नहीं रहेगा अच्छा पचदीय वाक्य का जो अर्थ ज्ञापन होना चाहिए था वो अर्थ भी बोध हो गया प्रत्यक्ष के साथ जुड़ करके प्रत्यक्ष से जुड़ करके वह पचती का अर्थ भी पूरा बोध हो गया अच्छा उस वाक्य में अर्थ, अर्थ वाग्ध का वाक्य के अर्थ का बाध रूपा योग्य क्या है अर्थावा योग्य अर्थ का बाद भी यानी हो रहा अर्थ का आबाद ही है यहाँ पर इसलिए देखो कि वाक्य गोक्य आकांक्षा क्यों स्वयं संपूर्ण क्योंकि क्रिया और संपूर्णता कि क्रिया कारक जो जरूरत है एक वाक्यार्थ निश्चित करने के लिए वो पूरा हो गया कि क्रिया तो आपने शब्द से जाना है शादिक ज्ञान हो गया और कारगमित जरूरत कैसा हुआ पूरा प्रत्यक्ष और प्रत्यक्षाब्दी को को जोड़ करके आपने जान दिया अच्छे से दूसरे शब्द की कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं और यह भी नहीं कह सकते आप कि आपस में इंद्रियों के एक दूसरे का ज्ञान को जोड़ा नहीं जाता प्रत्यक्ष का शाब्दी के साथ जोड़ नहीं सकते ऐसा नहीं करते फिर तो सारा दर सब अनुमानपूर्ण सब खंटर हो जाएगा क्या अनुमान भी है क्या आपने धुआं को ना धुआं तो प्रत्यक्ष है उसके बिना व्याप्ति क्या कर लेगा तुम्हारा पर्वतमानी को करोगे अतव प्रत्यक्ष का व्याप्त ज्ञान रूपा आंतरिक के साथ मानस के साथ जुड़ करके अनुभूति जैसे हो जाती है इस तरह से हुआ और प्रत्यक्ष भोजन के बिना अनुपन्न लेकिन पीनत्व जो है भोजन के बिना उपपन्न नहीं होता भोजन कार्यता क्योंकि भोजन का कार्य है क्योंकि वो कैसा है भोजन का कार्य है अतवा भोजन की कल्पना तो करनी ही पड़ेगी आकांक्षा आकांक्षा का अभाव है नहीं है यहां पर क्योंकि आकांक्षा तो पूरी हो गई है ये तुम्हारा कहना है अर्थ पूरा नहीं हो पा रहा है बिना भोजन का मोटा कैसे हो सकता है ये तुम्हारा मन में शंका है तो वाक्य के अर्थ आप एक संविध ज्ञान नहीं दे पाया कि संशय पैदा कर दिया कहना पड़ेगा कहते नास्तव योग्यता के भाव नहीं है यहाँ पर क्यों त्रिकालिक भोज निषेधी से यदि आप इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं है वाक्य का अर्थ का बाद हो गया तब माना जाएगा जब मेरी कोई कहते तीनों काम में भोजन ही नहीं करता फिर टकरा, तब तो बात तुम्हारा ठीक है भोजन बिल्कुल नहीं करता कहते कोई कभी नहीं करता ऐसा कहते तो फिर पीन त्रुपार्थ का बात हो जाएगा ऐसा तो उसने नहीं कहा ना कि दिन में नहीं करता कहा है, संध्या कालों में कर लेता होगा रात्रि भी कर लेता होगा तो मुसलमानों को इसी चंद्रमा दिखने के बाल खाता होगा कभी तो खाता है ना इस तो ज्ञापन हो रहा है कभी तो खा रहा है इस अर्थ का बात नहीं हुआ पर अर्थ तो निश्चय हो रहा है इसे त्रिकालिक भोज निषेधे ही त्रैकालिक भोजन यदि निषेध कर दिए होते तो माने अर्थ का बाद रूपा योग्यता का विरह हो जाता नहीं अभुक्ता पीना अच्छा क्षण बिना बिल्कुल खाए मोटा तगड़ा एक क्षण भी कोई टिक नहीं सकता शरीर जितना खाओ पियो इस पर डिपेंड होता है आप बिल्कुल भोजन छोड़ देंगे ना कम से कम 21 दिन लगता है मरने में बिल्कुल खाना पीना बंद कर दो तो 21 दिन लगेगा कम से कम पानी भी नहीं पीना हमने देखा एक महात्मा थे स्वामी केशवानंद जी महाराज वहाँ हरिद्वार हरियार आश्रम में जब बड़ा पोगे बहुत परेशान होने लग गए बैठ भी नहीं पाते थे ध्यान भोजन जब होता नहीं तो उन्होंने कहा कि भोजन पानी छोड़ दिया शुरू मैंने क्या किया एक हफ्ता हाँ तक गंगा जल दो तीन बार पीते थे एक एक गिलास फिर उसके बाद वो बंद कर दिया लेकिन होंटो में गीला करते थे जब जब थोड़ा प्याज सा लगे ना होंट को गीला करते थे गंगा जल से होन्ट गिला कर फिर वो भी बंद कर उसके दस दिन बाद आराम से दे दिन गए उस दिन भी उठे गए लघु शंगावार गए सवेरे सब कुछ करके फिर हमारे विद्यार्थी थे एक दोनों को बुलाए तो बुला करके बोले भाई हमारा जाने का टाइम हो गया है आचार्य जी को बोलना कि पुरुषोत्सव अभिषेक करके मेरा शरीर को गंगा जी में डालेंगे ऐसा बोल के बोले उन्होंने कहा महाराज हम बोलेगा निश्चिंत रहो बिल्कुल ऐसे ही हम लोग करेंगे ऐसा विद्यार्थियों ने कहा वो नहीं होगा इतने में खत्म इतना आराम से शरीर छोटा तपस्वी तो थे महात्मा जब तो खूब करते थे इस तरह से पानी खाना पीना सब छोड़ दे देना किसी का शरीर जैसा बनावट पर डिपेंड है किसी का तीस दिन बीस दिन चालीस चालीस दिन तक का भी दे देखा गया है लोग रह जाते हैं धीरे धीरे शरीर छूट जाता है तो इसलिए इस तरह से यहाँ पर कहते हैं क्योंकि आप भुगत बिना खाए मोटापा क्षण और वर्तमान स्थान में तो नात्र नात्रालिक भोजन निषेधा है पहले वाक्य से पहले पहलो त्रिकालिक भोजन निषेध नात्र और इस वाक्य में वर्ग वर्ग दीवान भूमते का है ना त्रिकालिक भोजन निषेध तो नहीं हुआ नात्र त्रिकालिको निष्ध निषेधा अपितु तो मने अपितु फिर क्या है पर? यहां पर विशिष्ट कार्य रात्रि भोजन कारण अनुमान स्वरम प्रवर्धता इसलिए विशिष्ट कार्य दिख रहा हमें अतएव यहां रात्रि भोजन का अनुमान जो है स्वच्छंदता पर प्रवृत्त हो सकता है कोई रोक नहीं सकता उनको अनुमान करने में स्वयरं प्रवर्धता न रात्रि कल्पना वाक्य कल्पना अवकाश रात्रो भूमते इस वाक्य की कल्पना करके अर्थ करने की कोई जरूरत नहीं रह गया तब तो कहते ठीक है चलो कोई बात नहीं अर्थापत्य प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है तो मानने की जरूरत पड़ेगी वाक्य की कल्पना करने की जरूरत नहीं तो पद की कल्पना तो जरूरत पड़ेगी इसे द्वारा कह दिया और द्वारं का क्या करो दरवाजा दरवाजे क्या करो दरवाजे को तोड़ो कि खोलो कि बंद करो क्या करो कुछ तो आकांक्षा होगी ना तो उसके लिए पद अध्ययन करना तो पड़ेगा एक वाक्य अर्थ का निर्णय करने के लिए दूसरे वाक्य की कल्पना करने की जरूरत नहीं आपने साबित कर दिया कोई आपत्ति नहीं मुझे पूर्व पक्ष मेहमान से कहता है लेकिन एक शब्द किसने प्रयोग कर दिया उसके अर्थ का निर्णय करने के लिए दूसरे पद का अध्ययन करना पड़ेगा कहते तो वो भी जरूरत नहीं अस्तुत पचती पद कल्पना तो मन में फिर एक बचती करना पद करना पड़ेगा कल्पना करना पड़ेगा पड़े, पद कल्पना बाकी कल्पना खंडन हो गया अब पद कल्पना मान लो कहते थे उसी का नाम श्रद्धा प्रति में कहूंगा ऐसे ही मानस कहता है तथा कल्पना वहां पर भी अर्थकल्पना से काम चलेगा पद कल्पना की कोई जरूरत नहीं है तो? शब्द आक्षिप्त तो शब्द ये नियम अति प्रसंग शब्द से आक्षिप्त तो शब्द का ही अध्यास होना जरूरी है यह है कोई नियम नहीं है इस नियम का अति प्रसंग हो जाता है नियम कोई जरूरी नहीं है शब्द के द्वारा शब्द का आक्षेप होगा शब्द से अर्थ का आक्षेप भी हो कहते कैसे आपने कहा भाई आप स्वयं बोलते हो इस बात हम नहीं कहते मीमांसक लोग स्वयं शब्द के द्वारा कर अर्थाक्ष जैसे भगवती शब्द आया भगवती शब्द क्या लेते हैं आप भावना लेते हैं मीमांसक कहा चलाए अर्थाध्यारित तो है आपने कल्पना की व्याकरण तो कहते हैं कि प्रत्येक कृति अर्थ में कर्ता अर्थ में नहीं आएगा उसको मान कर दिया कर्ता कौन कर्ता कर करता होता है अर्थ मान कर उन्होंने का। और आपने ना मानते हो ना मानते हो। तो कर ले भावना नाम का चीज इस तरह से आप स्वयं अर्थकल्पना को स्वीकार करते हैं अर्थाध्यान पक्ष भी है उनकी हमें कहते सर्वत्र कोई नियम नहीं रहा शब्दार्थ शब्द में ऐसा कोई नियम नहीं रहा इसे कहते हैं शब्द शब्द ही होता है इसमें कोई नियम नहीं है तो नियम कहते की तत्कल चेत तरह अनुमित रेव क्या देखो अधिक तत्कल प्रमिति के बाद चेत थर ही चेत थर ही अनुमित रेव ये पंक्ति बन जाती है तथा कि आप कहने के बाद ओदनी क्यों कल्पना फिर आप ओदन पद सूप कल्पना कर, कर रहे हैं शाखम कल्पना कर, कर शाकम कल्पना कर, कर। चावल कोई पकाया जरूरी है अरे सब्जी पका रहा है दाल पका रहा है पकौड़े पका रहा है हलवा पका रहा है कुछ पका रहा है तो ओदन क्यों अध्यार करोगे इसका मतलब कोई और आधार है ओधनम की कल्पना के पीछे कोई बेस कोई कारण है क्या करना लोगों तो? प्रत्यक्ष है ना उसकी सहायता से आप ओदरम का अध्ययन करना चाह रहे हैं नहीं तो ओदरम क्यों अध्ययन कर सकते हैं किस आधार पर करेंगे आप जो भी आदमी पकाता है कि चावली पकाता है ऐसा तो होता नहीं संसार में दाढ़ी पकाता है सब्जी पकाता है मछली पकाता है मांस पकाता है सब पकाते, पकाते लोग अंडा पकाते पकाते? हैं, नहीं क्या पकाते हैं। नहीं नहीं नहीं नहीं क्या-क्या सांप सब सब पका के पका के के खाते हैं। खाते। खाते। कोई कोई चीज चीज़ चीज़ संसार जो आप जिसकी सोचेंगे ना इस चीज़ कोई नहीं खाता, आपको दुनिया पर ढूंढा पता उसका भी खाने वाला कोई ना कोई है। ओ, चिपकली का अचार खाते। <laughs> चार जैसे आचार नहीं बोलते एक, से एक लोग हैं गिरगिट गिरगिट ऐसा ही खा जाते तो इसने कर, देखो आप आक्षेप जब करेंगे आक्षेप क्यों करेंगे इसमें आप जो है वहां को विशिष्ट संबंध मानना चाहते हैं विशिष्ट संसर्ग नैव विशिष्ट संबंध द्वारा हम ओदन की कल्पना करेंगे ऐसे कहते हो तो संसर्ग नैव तत्कल्पनम ओदन पद की कल्पना हम कर लेंगे ऐसे कहते हो सर अनुमिति आपने संबंध मान लिया तो अनुमिति माननी पड़ जाएगी जो संबंध होगा तो निरपाचित माननी पड़ेगी निरपाचित संबंध मान लिया तो इसी का नाम व्याप्ति है और व्याप्ति जो निज्ञान का नाम अनुमिति हो जाता है अपीक्ष नहीं हम आपसे पूछते हैं बार बार आकांक्षा आकांक्षा आकांक्षा है क्या भला के नाम आकांक्षा किसे कहते हैं? जिज्ञासा जिज्ञासा है? है, तो सा है। पुत्र वो कैसे होती है क्यों होती है जिज्ञासा किसी को हो? जिज्ञासा होती है तो क्योर कैसे तो शब्दार्थ्योर तो अपरिवसनार्थ तो शब्द क्या जो और अर्थ इनका जो है निश्चय न होने से अपूर्णता से उत्पन्न शब्दार्थ की अपूर्णता के कारण से, से जिज्ञास होगा जानना चाहेगा वो जिज्ञासा उसी का नाम है यह शब्द सुना अर्थ उसका परिपूर्णत ग्रहण नहीं हुआ तो जानना चाहता है इन्होंने क्या कहा है किसी का नाम आकांक्षा है है है है तरही वस्या तब कहता और तो हमारे है। कोई तो इष्टपति अपूर्णता पूरा करता हमारा अनुमति भी धुआ दिखाई दिया तो वन निरूपी अर्थ की आपने अनुमित से जाना पूर्णता कर देता है प्रत्यक्ष भी क्या करता है आकांक्षा की पूरा कर जिज्ञासा को पूरा करने के लिए होता है नच शब्द भी लोक प्रसंग से यदि ऐसा तुम सारे अनुमान में अंतरलॉक करोगे तो शब्द प्रमाण उच्छेद हो जाएगा उपमान प्रमाण के समान कदम होने दो स्थाप हम चाहते यही है शब्द प्रमाण न रहे दुनिया में क्या जरूरत तो शब्द प्रमाण का वाक्यर्थ निर्णय पदार्थ निर्णय सारे निर्णय हम अनुमान से कर सकते हैं क्योंकि वाच्यवाचक भाव का नियत संबंध संसार में माना गया है जब मान लिया आपने, निरूपाय स्वीकार किया व्याप्ति स्वीकार किया तो अनुमति तो है वाक्यनुमान तो वाक्या, में हम उसको अंतर्भाव कर सकते हैं इस बात को तो कथम कर चुका हूं इस शब्द प्रमाण का भय से आप अर्थापत्ति की कल्पना और श्रुद्ध अर्थापत्ति कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं है अब अंतिम प्रमाण रह गया अनुपलब्धि प्रमाण का देश की भी जरूरत नहीं है अनुपलब्ध है प्रत्यक्ष अंतर्भाव इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है प्रत्यक्ष प्रमाण में अंतर्भूत हो जाएगा कैसे अभाव प्रत्यक्ष प्रमेयत् घटवत् अभाव रूप पदार्थ है उसका प्रत्यक्ष होता है क्यों प्रमेय होने से गट के नच भावो का कत उस से का के साथ नहीं है। उसका प्रत्यक्ष भी होता है ऐसा मानने में क्या आपत्ति है आपको थी प्रसंगी थी उसकी अति प्रसंग हो जाएगी ऐसे मत कहो तत्परिहार्य का दृश्य अनुपल भविष्य उसको परिहार करने वाले दृश्य होगी ही क्योंकि नियम है अभाव के अधिकरण के ग्रहण में ही इंद्रियों को ग्रहण इंद्रियों को कारण माना गया जैसे यहाँ घटा भाव है घटा घटाभाव को इंद्रिया देख नहीं सकते हैं यही तो तर्क का कहना है ना नया को मान सको उनका कहना है ने क्या किया इस भूतल को ग्रहण किया अंकों का संबंध भूतल के साथ हुआ और भूतण में रह घटाभाव को और विशेषण विशेषानुत्म मान लेते हैं क्यों मान लेते हैं इसीलिए कि जिस भूतण में घटो ग्रहण करने गया वहां मुझे घट उपलब्ध नहीं हुआ है वही दृश्य के अनुपलब्धि हुई उसे देखते हमने क्या किया उस भूतण में निश्चय कर लिया घटाभाव का अतव उस भूतण में घटाभाव का प्रत्यक्ष ही मानना चाहिए इनका कहना तत्परिहार का दृश्य भविष्यति क्योंकि अविद्यमान पदार्थों का से असत निश्चित हो जाता है अविद्यमान पदार्थों का क्योंकि अविद्यमान है ना गट, घट अविद्या से उस अभावत्व का घट असत्व का निश्चय कर लिया विद्यमान घटादि के समान अविद्यमान घट आदि का भी प्रत्यक्ष प्रसित हो जाएगा ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है हम चाहते ही है बिना संबंध इंद्रिया संबंध के प्रत्यक्ष मानने पर विद्यमान घटादी के समान अविद्यमान घटादी का भी प्रत्यक्ष हो जाएगा ऐ तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम क्या करेंगे वहां विद्यमान पदार्थों का अनुपलब्धि से असत्य हम निश्चय कर लेते हैं तब प्रत्यक्ष से उनकी सत्ता निश्चित नहीं की जा सकती तब प्रत्यक्ष से सत्ता का निश्चय नहीं हुआ जब तब प्रत्यक्ष से उसकी असत्ता का निश्चय हो गया वह असत्ता का निश्चय का नाम ही अभाव निश्चय न चावन मात्र से कारण बस उतने कारण मानो ऐसा भी नहीं कह सकते क्यों अंदस्या भी अभाव प्रसंगात यदि कहा जाए कि अभाव के प्रत्यक्ष में अधिकरण प्रत्यक्ष ही काफी है उससे आगे असत्य तो प्रत्यक्ष करने की जरूरत नहीं क्या एक लोगों का कहना क्या है इंद्रियों से भूतल का प्रत्यक्ष हो गया उससे आगे घट असत को प्रत्यक्ष नहीं मानते कल्पना होता है घट तो उपलब्ध नहीं हुआ इसलिए यहां घटा भाव है तो घटा अनुमान कर लेंगे लेकिन हमारे कहना है ऐसा नहीं हो सकता यदि आप कहोगे अधिकरण प्रत्यक्ष करके ही इंद्रिया चरितार्थ हो गए अभाव का प्रत्यक्षोध नहीं करते हैं फिर तो अंधा भी कहीं भी किसी चीज का अभाव का अनुमान कर लेगा वे कह रहे सावन मात्र से मैं अधिकरण मात्र से प्रत्यक्ष इंद्रिया अधिक्रहण तो हो गया ना उसको इंद्री के द्वारा इसलिए अधिकरण प्रत्यक्ष मात्र से आप अभाव का अनुमान नहीं कर सकते क्योंकि अधिकरण प्रत्यक्ष पूर्वक जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए गया यदि होता वहां पर तो घटोस्थि बोलता कि नहीं बोलता। यदि उस भूत में घट दिखता तो उसका कहता और घट उसको उपलब्ध नहीं हुआ क्या कह रहा है नास्थी मैंने घट की असत्ता को भी वो प्रत्येक से ग्रहण कर रहा है वहां तक तो प्रत्यक्ष पड़ेगा यदि अधिकरण मात्र तो सब प्रत्यक्ष करके अभाव का अनुमान आदि अन्य तरीके से जानने की कोशिश करेगा तो फिर भी का प्रत्यक्ष करके किसी रूपा भाव की कल्पना करने लग जाएगा या आपत्ति दिया अंध्या आप ही शुक्ल पट है पृथत्त भाव प्रति प्रसंग